देवी भागवत ग्यारवा स्कंध प्राजापत्य आदि व्रतों का वर्णन प्रतिदिन सूर्योपासन सूर्योपस्थान करके उनके सामने ही जप करें निष्काम भाव से अपने किए हुए संपूर्ण कर्म देवता को अर्पण